हाँ पेंसिल होना ये बच्चों को ज्यादा होता है बड़ों को कम इसकी सबसे अच्छी औसत है हड़पिल हड़प हड़प हड़प लेने का कैसे अगर ताजा हड़द है तो पीस के उसका रस निकालना और ये एक चम्मच रस सीधे पिलाना और अगर हड़प सूखी है तो एक चम्मच छोटी हड़प का छोटा चम्मच गले में डालना अंदर करके जीप पर नहीं गले में डाल सीधे डाल और उसको फिर कुछ करना नहीं वो अपने आप नीचे जाएगा देख लगेगी लेकिन जाएगा और अगर हम्म और ये अगर आपने डाल दिया गले में और ये उतर गया तो दो ही तीन बार लाइन हफ्ते भर में या दो हफ्ते में उतने तो में टैंसिल ठीक कर देता एक ही बार सुबह सुबह तीन दिन कर दो चार दिन कर दो बस लेकिन हर रोज नहीं एक दिन किया तो दो तीन दिन, दिन बाद करना फिर दो तीन दिन बाद वो बच्चे को ले रहे सीधे तो हड़प जो है ना लाल के साथ मिलके अपने आप अंदर जाएगी सप्ताह में अगर दो दिन भी दे दिया तो तीन चार सप्ताह में ठीक कर देगी होता क्यों है वो बताता